फूलों के जजीरे की मलिका बहुत अरसा पहले एक मलिका थी जो फूलों के जजीरे पर हुकूमत करती थी। उसके निकाह के कुछ ही सालों बाद उसके शाहर का इंतकाल हो गया। इस संदर्भ में उसे पूरी तरह निजात नहीं मिली थी। तो उसने अपनी पूरी तवज्जों अपनी दोनों शाहजादियों के परवरिश में लगा दी। उसको उस اس کی بے پناہ خوبصورتی جزیروں کی ملکہ کے دل میں حسد پیدا کر سکتی تھی کیونکہ جزیروں کی اس ملکہ کو دنیا کی سب سے خوبصورت خاتون ہونے کا گرور تھا اور اس کا یہ حکم تھا کہ اس کے سب ہی مقابل اس کی خوبصورتی کے آگے سجدہ کریں تاکہ اس کے اس گرور کو اور تسلی ملے اس نے اپنے شوہر یعنی بادشاہ کو مجبور کیا کہ وہ آس پاس کے سب ہی کے خلاف جنگ چھیڑ دے اور اس نے یہی کیا کیونکہ اس کی ایک ہی خواہش تھی کہ وہ اپنی ملکہ کو خوش رکھ سکے صرف ایک ہی شرط تھی ہر نئی جیتے جانے والی سلطنتوں کی شاہی شہزادیوں کو اس کے دربار میں شامل ہونا پڑے گا جیسے ہی وہ پندرہ سال کی ہو جائیں اور اس کی ملکہ کی خوبصورتی کو عزت بکشیں حولوں کے جزیرے کی ملکہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا وہ اپنی بیٹی کو اس گھمنڈی ملکہ کے آگے پیش کرے گی اس کے پندرہوے جنم دن پر نوجوان شہزادی کی بے انتہا خوبصورتی مشہور ہو گئی تھی اور ملکہ تک یہ خبر پہنچ چکی تھی جو بیتابی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی اوہ ماف کرنا کیا تم تیار ہو میری شہزادی؟ ہاں امی ملکہ کی بیتابی جلدی ہی حسد میں تبدیل ہو گئی آخر جب یہ ملاقات ہوئی तो ये नामुमकिन ही था कि उसके खूबसूरती से कोई मुतासिर ना हो सके और उसे ये कहने पर मजबूर होना पड़ा कि उसने कभी भी इतनी खूबसूरत प्यारी लड़की को नहीं देखा था पर कोई भी उसे ये यकीन नहीं दिला सकता था कि कोई उसकी खूबसूरती पर हावी हो सकता है मुझे ऐसा लगता है कि मैं बीमार हो रही ह� उसे इतना खफा कर दिया कि उसने तबीयत बिगड़ने का बहाना किया और अपने आरामगाह में आराम फरमाने चली गई उसने फूलों के द्वीपों की मलिका को इत्तला भेजी कि वो माफी की منتظر है क्योंकि उसकी तबीयत नासाज है और इस वजह से वो उसे दुबारा नहीं मिल सकती उसने यह ज़िम्मेदारी दरबार की एक बहुत ही अहम खातून पर डाली कि वो उससे कहे कि वो अपनी शहज़ादियों के साथ वापस चली जाए पर वो खातून फूलों के द्वीपों की मलिका की पुरानी सहेली थी तो मलिका को यह समझते देर न लगी बेइज़ज़त मलिका की तिलस्मी कूबत ने उसे आगाह किया और उसने अपनी बेटियों को खबरदार किया कि उन्हें एक बहुत बड़े खतरे का अनदेशा है और उन्हें अगले छः महीनों तक किसी भी कीमत पर महल से बाहर नहीं निकलना चाहिए छः महीने तक्रीबन मुकम्मल हो गए थे आखिरी दिन ही एक बहुत ही तकदीर बदलने वाला किस्सा होने वाला था महल के करीबी मैदान में शाहزادियों ने अपनी अम्मी से गुजारिश की कि उन्हें मैदान तक जाने की इजाजत दी जाए और मलिका ने ये सोचकर कि सारा जोखिम तो टल गया है उन्हें वहाँ जाने दिया। लीली ज्यादा आगे मत भागना मैं नहीं भागूंगी अम्मी। मलिका और उसके दरबार के लोग अपनी शाहزادियों को आजाद देखकर बहुत खुश हो गए। सुरत हो कहां से आए हो तुम हम कहाँ हैं एक मिनट मैं तो अपनी अम्मी और बहन के साथ थी तो मैं इस पल में यहां क्यों हूँ मुझे रास्ता दिखाओ ओह वाह देखो तुमने मेरे लिए क्या ढूँढा है शहजादी इस खूबसूरत मकाम की ओर भागी और वो घास पर बैठ गई इस पल का लुत्फ उठाने के लिए जो ज्यादा देर तक नहीं रहा। क्योंकि वो सोचने लगी अपनी पत किस्मती के बारे में और फूट-फूट कर रोने लगी। ये फल और ताजा पानी मुझे मरने से तो रोक सकते हैं, पर क्या हो यदि कोई जंगली जानवर आ जाए और मुझे खाने की कोशिश करे? शहजादी ने अपना दिन आपशार के पास बिताया और अपने हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश में छोटे कुत्ते क क्या ठीक है, कोई बात नहीं। जो कुछ उस पर गुजरा था, उसकी थकान से चूर होकर वो जल्दी ही सो गई। यहाँ उसने कुछ और फल खाए और थोड़ा पानी पिया। वो फूलों में चली और छोटे कुत्ते के साथ खेलती रही और रात को वापस आ गई एक गार में सोने के लिए। कई महीने इसी तरह गुजर गए। और जब आखिर में उसका खौफ दूर हो गया तो उसने अपनी तकदीर के आगे घुटने टेक दिए एक दिन उसने गौर किया कि उसका साथी उदास लग रहा था और वो अब हमेशा की तरह उसे सहला नहीं रहा था क्या तुम ठीक हो ये सोचते हुए कि कहीं वो बीमार ना हो, वो उसे उठाकर वहाँ ले गई जहां उसने उसे कुछ खास जड़ी-बूटियाँ खाते हुए देखा था। ये उम्मीद करते हुए कि शायद उनसे उसे कुछ फायदा हो, पर वो उसे छू भी नहीं रहा था। जब उसकी जाक खुली, तो उसे सबसे पहले अपने पालतू कुत्ते का खयाल आया। वो गार से बाहर भागी। उसे वो बूढ़ा आदमी फौरन ही वहां से गायब हो गया उसे उसे देखने का वक्त ही नहीं मिला वो सोचने लगी कहीं उसका छोटा कुत्ता कहीं दूर न भटक गया हो या उस बूढ़े आदमी ने उसे चुरा लिया हो हाँ पर है ओह तुम्हारे लापता होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई ओह नहीं छोटी शहजादी ने ताज पहन रखा था जिसे उसने फौरन ही अपनी बहन के हवाले कर दिया क्योंकि वो उसकी सही हकदार थी हम इसके बराबर के हिस्सेदार होंगे नई मलिका का पहला काम अपनी अजीज मां की याद को इज्जत بخشना था अभी भी वो बहुत गमज़दा थी अपने छोटे कुत्ते के गुम हो जाने पर उसने हर मुल्क में उसकी तलाश शुरू करवाई और जब वो ना मिल सका वो इतने गमज़दा हो गई कि उसने अपनी आधी सल्तनत उसे देने का फैसला किया जो कोई उसे ढूंढता कई लोग सभी तरफ निकल पड़े उस कुत्ते की तलाश में पर सब खाली हाथ लौटे मायूस होकर मलीका ने ऐलान किया कि अपने छोटे कुत्ते के बिना उसकी जिंदगी नाकाबिले बर्दाश्त है और वो उस शख्स को अपना हाथ निकाह में दे, दे देगी जो उसे ढूंढ कर लाएगा। इस तरह के इनाम के लालच ने पूरे दरबार को खाली कर दिया। इस दौरान ये पूरी तलाश जारी रही। मलिका को एक दिन इतला दी गई कि एक बूढ़ा शख्स उससे गुफ्तगू करने के लिए ख्वाहिशमंद है। अपनी बात कहिए। मैं मलिका को � मलिका को मुल्क की रजामंदी के बिना निकाह करने का कोई हक नहीं। सलाहकारों की मजलिश को बुलाना होगा ऐसे अहम मौके के लिए। तुम्हें मेरे घर में कमरा दिया जाएगा। इस बीच इस बात पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा होते हैं कि क्या किया जाए। शुक्रिया मलिका। अगले दिन मजलिश जमा हुई और शाहजादी की सलाह पर य तो उसे जला वतन कर दिया जाए। पर उस शख्स ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और हॉल से चला गया। डेजी ने मलिका को जो हुआ उसकी पूरी तफसील बयां की। और मलिका ने ये फैसला किया कि वो अपनी ख्वाहिश की खुद मालिक है, और उसने फैसला कर लिया कि वो तख्त छोड़ देगी और वो पूरी दुनिया में घूमेगी � मैंने अपना मन बना लिया है। इस दौरान जब वो इस मजमू पर गुफ्तगू कर रहे थे, एक खादिम नुमाया हुआ। उन्हें ये तलाश देने के लिए कि खलीज जहाजों से भर गई है। इन सब जहाजों की तरफ देखो। वो जरूर किसी दोस्त मुल्क के होंगी। तुम ये कैसे बता सकती हर जहाज़ पर चमोसी सजा है, जंडी और खास जहाज पर सफेद अमन का पर्चम लहरा रहा है देखो मल्लिका ने एक खास पैगाम रसा को साहिल पर भेजा और उसे फौरन ही ये इल्म हो गया कि ये जहाजों की फौज बन्ना जजीरे के शहजादे की है जो उसकी सल्तनत में आने की गुजारिश कर रहा है और अपनी मुंसकिर इज्जत उसको पेश करने मुझे आप से कुछ अजीब बातें बतानी हैं, जो सिर्फ आप जानती हैं कि वो हकीकत हैं। ठीक है, कहो। दरअसल मैं सभी जजीरों की मलिका का हमसाया हूँ। एक छोटी सी खलीज है, जो उसकी सल्तनत को मेरी सल्तनत से जोड़ती है। एक दिन एक खिरण का शिकार करते हुए मुझे उससे मिलने का अत्याफ़ाक हुआ, और ये मेरी کہ میں نے اسے پہچانا نہیں، عزت کرنے کے لیے رکا نہیں، مناسب رسم و سے، آپ محترمات جانتی ہیں کہ اس میں کتنی حسن پھری ہے، میں نے یہ دوروں حقیقتیں قیمت ادا کر کے جانی، میں نے خود کو فوراً ہی ایک دور دراز مقام پر پایا، اور مجھے ایک چھوٹے سے کتے میں بدل دیا گیا تھا، اور اسی وقت مجھے خوش قسمتی سے ملکہ اے آلیا آپ سے ملنے کا اتفاق ہوا، پر ملکہ کا بدلہ ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا، اور اس نے اس کے بعد مجھے بہت ہی بدصورت ضعیق شخص میں بدل دیا تھا میں آپ کے روبرو بدصورت لگنے سے بہت خوف صدا تھا اور گھنے جنگل میں چھپ گیا تھا مجھے ایک رحم دل پری سے ملنا نصیب ہوا جس نے مجھے اس غرور زدہ ملکہ کی طاقت سے رہائی دی اور اس نے مجھے آپ کے سفر کے بارے میں بتایا اور یہ کہ آپ کو کہاں ڈھونڈا ہے جزیروں کے ملکہ کی उसे اور غرور دیں بہت ہی احساس شیخی ہیں اس سے अब मैं आपको वो दिल पेश करने के लिए आया हूं जो पूरी तरह से सिर्फ आपका है महादरमा तब से जब से हम रेगिस्तान में मिले थे कुछ दिनों बाद सल्तनत के जरिए खबर भेज दी गई कि शहजादी लिली और नौजवान शाहजादे का निकाह हो गया है और वो खुशी रहे बहुत सालों तक और उन्होंने अपनी रियाया पर अच्छे से